रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग रे के शोध का क्षेत्र काफी व्यापक था। शुरू में उन्होंने काच पदार्थों में मिलावट के विषय पर काम किया आवर्त सारणी के अज्ञात तत्वों को ढूंढते हुए उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट को खोज निकाला कई सालों तक उन्होंने इस लवण तथा उसके पदार्थों पर शोध किया उन्होंने 100 से भी अधिक शोध पत्र लिखे रे ने विद्यालयों और महाविद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षण की पुरजोर पैरवी की बांग्ला भाषा की उन्नति के लिए कार्य करने के कारण उन्हें बंग साहित्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया रे की इतिहास और साहित्य में भी गहरी रुचि थी वे आधा दर्जन भाषाओं में पारंगत थे एक बार उन्होंने बताया था कि वे गलती से रसायन शास्त्री बन गए एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक थे और वे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करना चाहते थे जिससे आम लोग अपनी विरासत और परम्पराओं पर गर्व महसूस करें उन्होंने दो खंडों में प्राचीन व मध्यकालीन भारत में रसायन शास्त्र का इतिहास लिखी उन्होंने लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ़ बंगाली बंगाली केमिस्ट, यानी एक बंगाली का जीवन और अनुभव, से आत्मकथा भी लिखी रे जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि लक्ष्य के प्रति केंद्रित कोई व्यक्ति अपने समय और प्रतिभा द्वारा क्या क्या हासिल कर सकता है १९१६ में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए सर मुखर्जी के आग्रह पर अगले २० सालों तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के नवनिर्मित विज्ञान महाविद्यालय में रसायन विज्ञान पढ़ाते रहे यहाँ उनके शोध छात्रों ने रसायन विज्ञान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए रे परंपरा और आर्थिकता का मिश्रण थे वे आम भारतीयों जैसे कपड़े पहनते और उन्हें भारत की विरासत पर अपार गर्व था उनका रहन सहन एकदम सादा बिल्कुल गांधी जी जैसा था सारी जिंदगी वे महाविद्यालय के ऊपर स्थित एक कमरे में रहे इसी कमरे में उनके साथ कई गरीब छात्र भी रहते, जिनकी फीस वे खुद भरते थे उन्होंने जाति भेद मिटाने और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया अकाल और बाढ़ जैसी आपदाओं में मदद करने के लिए वे सबसे आगे रहते, वे अविवाहित रहे और जीवन भर जनकल्याण के लिए काम करते रहे उनके प्रिय छात्र ने उनको आचार्य की उपाधि दी